अब तो यह भी क्लियर हो चुका था कि बैंक का रॉबरी केस का इस मर्डर केस से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर आखिर इतनी बेरहमी से लोगों को कौन मार रहा था? और अभी तो सिर्फ लाश मिली है हो सकता है कि और भी लोगों का मर्डर किया गया हो और भी लाशें कहीं छुपाई गई हों लेकिन पुलिस को अभी तक सिर्फ छह ही डेड बॉडी मिली है सच में ये बैंक के लॉकर रूम का मर्डर केस बहुत ही सेंसिटिव होता जा रहा था पुलिस को अब जल्द से जल्द इस केस को खत्म करना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी विक्रांत इन्हीं सब के साथ फटाफट उठा और बाथरूम में घुस गया वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस पहुंचना चाहता था ताकि वो केस से रिलेटेड जानकारी ले सके आखिर पता तो चले कि स्पेशल टास्क ने इतने दिन में क्या प्रोग्रेस किया है विक्रांत अभी बाथरूम में शावर ले रहा था तभी उसे अपने अदृश्य शक्ति की याद आ गई कल रात तो विक्रांत इतना थका हुआ था कि उसने अदृश्य शक्ति के मैसेज को भी ध्यान से नहीं सुना अदृश्य शक्ति ने उसे कल के सक्सेस रेट को बताया था लेकिन विक्रांत ने उसे अनसुना कर दिया था अब तो वो चाहकर भी अपने पिछले दिन का सक्सेस रेट नहीं जान सकता क्योंकि अदृश्य शक्ति पिछले दिन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती है वैसे विक्रांत को उम्मीद थी कि उसका पिछले दिन का सक्सेस रेट अच्छा ही रहा होगा क्योंकि उसने पिछले दिन काफी अच्छा काम किया था भले ही वो सक्सेस रेट नहीं जान सकता था लेकिन उसे जो टूल मिला था उसके बारे में तो वो जान ही सकता था विक्रांत ने तुरंत ही अपना टूल ओपन किया तो पता चला उसे अदृश्य शक्ति द्वारा एक खास तरह का वन एंटीडोट दिया गया था इस एंटीडोट को विक्रांत सिर्फ एक बार यूज कर सकता था और सिर्फ एक ही बार ये किसी भी तरह के जहर का असर खत्म कर सकता है और अगर इसको यूज करते समय बॉडी में कोई जहर ना भी हुआ तो भी ये टूल वेस्ट हो जाएगा कुल मिलाकर अगर इस टूल का विक्रांत सही मौके पर इस्तेमाल करे तो एक बार के लिए यह विक्रांत की जान बचा सकता है विक्रांत इस टूल को पाकर बहुत खुश हुआ काफी दिनों बाद उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कुछ अच्छा टूल दिया गया था अब उसे अपने पिछले दिन के सक्सेस रेट को ना जान पाने का पछतावा भी हो रहा था खैर उसे अब एक और जरूरी काम करना था उसे आज के दिन का कोडवर्ड भी जानना था तो उसने शावर से निकलने के बाद अपनी सिगरेट जला सिगरेट जलते ही विक्रांत को जोर के खासी आनी शुरू हो गई और साथ ही उसे चंद्रमा। चंद्रमा शांत और अच्छा रहने वाला है हर बार की तरह विक्रांत को इस बार भी अदृश्य शक्ति की इस पहली का कोई मतलब नहीं समझ में आया लेकिन विक्रांत को पता था की तूफान का मतलब उसके स्टेटस से है और चंद्रमा का मतलब यह है कि आज रुपए और पैसे के क्षेत्र में भी होने वाला है। को पहले से ही था चंद्रमा कोडवर्ड दिया गया है लेकिन विक्रांत को सबसे ज्यादा खुशी पहाड़ शब्द मिलने से होती है क्योंकि पहाड़ कोडवर्ड के मिलने से विक्रांत का काम होता है वो केस में प्रोग्रेस करता है और फिर इसी से विक्रांत को खुशी मिलती है पिछले कई दिनों से उसे पहाड़ शब्दी, के रूप में उत्साह से काम करने में जुट जाता है खैर अब तक विक्रांत तैयार हो चुका था और वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल गया ऑफिस पहुंचते ही उसने देखा की वहाँ पर डी एन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स और स्पेशल टास्क फोर्स के लोगों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी अब ये लोग बैंक में मिली डेड बॉडी वाले केस पर काम करना चाहते थे तो क्यूँकी ये केस भी डीएन नगर ब्रांच के ही अंडर में था इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करना उनका हक था लेकिन स्पेशल टास्क टीम किसी भी सूरत में डीएन नगर ब्रांच को इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी इसलिए जब डीएन नगर ब्रांच के जासूसों ने जाकर स्पेशल टास्क टीम से इस केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया स्पेशल टास्क टीम का कहना था कि हमें हेडक्वार्टर से इस केस पर काम करने की परमिशन मिली है इसलिए हम अकेले ही इस पर काम करेंगे और हम इस केस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे यहाँ तक स्पेशल टास्क टीम ने डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स को ये चेतावनी तक दे दी थी की वो इस केस केंशा के का पता चला तो वो स्पेशल टास्क टीम के में बहस करने लग गए ये लोग स्पेशल टास्क टीम से इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कह रहे थे डीएन नगर ब्रांच की तरफ से अभी सिर्फ राघव ही स्पेशल टास्क टीम से बहस कर रहा था बाकी के सारे इन्वेस्टिगेटर्स वहां राघव के सपोर्ट में खड़े थे जब विक्रांत वहां पहुंचा तो सबसे पहले अमित की नजर उस पर पड़ी विक्रांत के आ जाने से उसे थोड़ी तसल्ली हो रही थी क्योंकि आने के लिए कहा विक्रांत इधर उधर नजर डालते हुए नैना को ढूंढने लगा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी फिर विक्रांत मन ही मन सोचने लगा अच्छा तो ये सब नैना का ही किया हुआ लग रहा है नैना को पहले से ही स्पेशल टास्क टीम से चिड़ थी लग रहा है इसी खुलस में उसने स्पेशल टास्क टीम को बेवजह परेशान करना शुरू कर दिया जाएगा फिर स्पेशल टास्क टीम से, तो से बहस करने का क्या मतलब वेकांत मनी मन सोचने लगा इसलिए उसने अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा सब लोग बहस कर ही रहे थे वो लोगों के बीच में से ही निकलने लगा लेकिन विक्रांत भला किसी जगह से इतनी आसानी से कैसे निकल सकता है उसने जाते-जाते भीड़ में ही खड़े श्रेयस के, के, के कंधे पर इतनी जोर का धक्का दिया कि वो खुद के बगल में खड़े स्पेशल टास्क टीम के एक मेम्बर से भिट गया स्पेशल टास्क टीम वाले और भड़क उठे उन्हें लगा कि ये लोग लड़ने के मूड में आ रहे हैं ये क्या ये क्या लड़ने के मूड में हो क्या हाँ इतना कहते हुए उसने अपनी लड़ने को जूतों की आवाज आने लगी और फिर अचानक से एक कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी रुक जाओ सब मुड़कर इस आदमी की तरफ देखने लगे फिर वो हॉल के बीचों बीच आकर बोलने लगा तुम लोग बोल नहीं पा रहे उसने सीधे ही स्पेशल टास्क टीम के मेंबर से बात करनी शुरू कर दी ये लोग यहाँ पर अपनी सीनियरिटी झाड़ने और अपनी गोटबाजी दिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन ये जिस कॉन्फिडेंस और पावर के साथ बोल रहा था उसे देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई सीनियर अधिकारी थी